मंत्राठ हाँ सहनावतु सहनौ भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नवधि समस्तु मिदिषा वही शांति शांति नमस्ते आइए आपका योग दर्शन कक्षा में स्वागत है जो है योग दर्शन के साधन पाद समाधि पाद तो हमने पढ़ा दिया था साधन पाद के हमने दो सूत्र पढ़ा दिए थे तीन पढ़ा दिए थे चौथा शुरू किया था जी। बिल्कुल जबार अच्छा दूसरा पढ़, तीसरा पढ़ा दिया था हाँ, तीसरा आपने कहा तो था मगर दोबारा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है चलिए तीसरा भी ये कर देते हैं, तीसरा भी ये करके तीसरा चौथा हां हाँ, ये अथा केते क्लेशा की अंतोबा क्लेश कितने हैं और कौन कौन से हैं? ये, है। हाँ जी आपने इस कहा था कि चौथा पढ़ के फिर दोबारा तीसरा भी शुरू करेंगे तो इस तरह भी आपने कहा था कि क्योंकि उसका चौथवा में कनेक्शन हैगा कि क्षेत्र भूमि तीनों की आ, बाकी सबकी चौथवा इस सूत्र में आती है अच्छा जा जा चलिए तीसरा से चलते चिता तो थो, थो, थोड़ा ही है दो लाइन का तो बोलते हैं के कल क्लेश कौन है बार कितने हैं तो बता रहे हैं अविद्या अविद्यामिता राग द्वेश अभनिवेश पंच क्लेषाह बोल रहे हैं कि अविद्या अविद्यामिता राग द्वेष ये क्लेश हैं और किय तो बाग है कि पांच हैं ये पांच क्लेश हैं तो क्लेशा थी पंच विपर्य एक क्लेश जो है पांच विपर्य है विपर्य वृत्ति है ना जी मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान विपर्य ज्ञान अमो तद रूप प्रतिष्ठम जिसको पीछे कहा था कि हम आगे व्याख्या करेंगे तो यहीं पे व्याख्या कर रहे है।, हाँ, तो, <coughs> है, है तो पांच भी विपर्य है मिथ्या ज्ञान है तो अविद्या भी विपरीय है अस्मिता भी विपरीय है राग भी विपरीय है द्वेष भी विपर्य और अभ्निवेश भी विपरीय है ये तृतीय अर्थ ये अर्थ है पंच क्लेश आज ये पांच क्लेश हैं इसको भी विपर्य तो पंच विपर्य क्लेसा का स्थान पर विपर्य कह दिया कि ये पांच विपर्य हैं तो बोलते गुणाधिकारं गुणाधिकारम दृढ़ी या दृढ़ तो यहाँ पर जो है ये जो क्लेश हैं ये जो पांच जो विपर्य है राग रागवे सवेश ये पांच जो है संदमान होता हुआ सेंधु प्रसव ने यह गति करता हुआ अर्थात व्यवहार में आता हुआ अर्थात कार्यान्वित तो होता हुआ होते हुए बहुत सारे होते हुए एक होगा तो होता हुआ तो ये क्लेश गति करते हुए अर्थात व्यवहार में आते हुए अर्थात कार्यान्वित होते हुए गुणाधिकारम दृढ़ गुणाधिकार को मजबूत करते हैं अर्थात जब ये व्यवहार में आते हैं जब कार्य रूप में हो आने लग जाते हैं जब ये उभरे हुए रहते हैं तो ये अविद्यामिता रागवे सबनी जो क्लेस है जब ये कार्यान्वित होते हैं तो ये कार्यान्वित होते हुए जब ही कार्यान्वित होंगे जब ही ये गतिशील होगा जब ही ये व्यवहार में आएंगे तो ये गुणाधिकार को मजबूत करते हैं गुणाधिकार क्या है जी गुणाधिकार गुण तो हो गया सत्व रजस्तमस और अधिकार क्या है उस सत्वरजस्तमस का अधिकार क्या है तो सत्व और सत्वरजसमस का अधिकार है सृष्टि को बनाना सत्ज तमस का क्या अधिकार है जी सृष्टि को, को बनाना सृष्टि का आरंभन सृष्टि का आरंभन जो है वह है गुण का अधिकार किसी को भी यदि कोई अधिकार मिलता है आप आपको यदि प्रधान का अधिकार है यदि मंत्री का अधिकार है या किसी भी कोई डीएम होता है कोई कलेक्टर होता है तो उसका जो अधिकार होता है तो वह अधिकार का मतलब क्या हुआ अधिकार का मतलब ही होता है कि प्रारंभ प्रस्ताव तो गुण का प्रारंभ अर्थात तो गुण का जो है सतुजस्तम का जो प्रारंभ है हैं? और साम्यावस्था एक होता है साम्यावस्था सत्जस्तम सम साम्य अवस्था प्रकृति है सत्तम की सामयावस्था वो प्रकृति है और जब ही वही सम्या होगा हुआ तो गुण का जो अधिकार है असाम्या और सृष्टि का निर्माण प्रारंभ तो जब ये व्यवहार में आते हैं ये क्या कहते है की अविद्यास्मिता राग देश तो ये व्यवहार में आते हुए कार्यान्वित होते हुए गुण के अधिकार को अर्थात सृष्टि के प्रारंभन को गुण के प्रारंभन को ये मजबूत करते हैं और क्या करते हैं इसको स्ट्रोंग तो कर ही दिया जब जबी क्रियान्वित होगा तो स्ट्रांग हो गए गुणाधिकार में गुण के जो प्रारंभन जो है गुण का जो अधिकार को मजबूत करते हैं जब गुण के अधिकार को जब मजबूत किए तो फिर क्या करते हैं परिणामम जब गुण के अधिकार को वह सृष्टि का आरम्भ को जब मजबूत किया तो जब ही मजबूत कर दिया तो क्या हो जाएगा परिणामम अवस्थापयती परिणाम को स्थापित करते हैं फिर ये क्रियान्वित होते हुए परिणाम को गुणाधिकार को मजबूत किए और परिणाम को अवस्थापित करते हैं मन स्थापित करते हैं परिणाम मने सत्वरमस जो है यह किस रूप में परिणत हो जाता है इसका परिणाम क्या है इसका परिणाम है महातत्व महातत्व का क्या परिणाम है बुद्धि अहंकार तत्व अहंकार तत्व का क्या परिणाम है? है पंच तन्मात्रा और इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिय पांच कर्म इंद्रिय मन ये इसका परिणाम है और फिर जो है पंच मात्रा का क्या परिणाम है पृथ्वी जलग्नि वायु आकाश के परमाणु महाभूत तो ये महाभूत जो हुआ तो ये परिणाम तो ये करे परिणामम अवस्थापय ये क्रियान्वित तो होते हुए कार्यान्वित तो होते हुए व्यवहार में आते हुए परिणाम को स्थापित करते हैं जब ही व्यवहार में आएंगे तो वह परिणाम महातत्व इत्यादि बुद्धि इत्यादि बनेगी ये होगा इस तरीके से मतलब ये बनेगा ही बनेगा ये परना परनत होगा ही होगा हुँ? जब तक हमारे मन के अंदर ये इस तरीके की अविद्यास्मिता राग देश दे अवनिवेश होगा तब तक ये होते ही रहेंगे मरेंगे जन्मेंगे मरेंगे जन्मेंगे मरेंगे जन्मेंगे और कार्य कारण स्रोत उन्नमयंती और क्या करते हैं कार्य और कारण के जो स्रोत हैं कार्य और कारण के जो प्रवाह है स्रोत मन प्रवाह कार्य और कारण के प्रवाह को बढ़ाते हैं ये घटाते नहीं है ये उन्नमयंती माने बढ़ाते हैं माने कार्य कारण के स्रोत को बढ़ाते हैं का मतलब ये हुआ कि जैसे प्रकृति कारण है और महातत्व कार्य है और महातत्व कार्य है आ, महतत्व कारण है और अहंकार कार्य है अहंकार कारण है और पांच तन मात्रा और ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मन कार्य है और पांच तन मात्रा कारण है और पृथ्वी जलग्नि वायु आकाश जो महत्भूत है ये कार्य है तो ये कार्य और कारण का जो प्रवाह है इसको बढ़ाते हैं जब ये व्यवहार में आते हैं जीवात्मा के जब व्यवहार में आते हैं जब अविद्या अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश उस व्यक्ति के जब जीवन में आता है तो जब क्रियान्वित होता है तो इसे क्या सिद्ध हुआ इससे ये सिद्ध हुआ की हम यदि अपने अविद्या अस्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश को दग्ध बीज कर देंगे इसको नष्ट कर देंगे इसको समाप्त कर देंगे तो कार्य कारण के सोत तो समाप्त हो जाएंगे परिणाम स्थापित नहीं होगा और फिर आगे कह रहे हैं कि परस्परानुग्रह तंत्री भूय कर्म च विपाकम इति, और जब ये क्रियान्वित होते हैं जब ये क्लेश कार्यान्वित होते हैं तब क्या होता है परस्पर एक दूसरे ऊपर अनुग्रह करता है क्या करता है जी अनुग्रह हाँ। ये अनुग्रह किसको कहते हैं जी अनुग्रह मतलब वैसे तो होता है कृपा अनुग्रह का मतलब क्या होता है जी कृपा कृपा सहायता भी हो सकता तो सहायता हो गया वही एक दूसरे के ऊपर जब व्यक्ति कृपा करता है तो फिर सहायता ही तो करता है ना जी परमात्मा हमारे ऊपर कृपा कर दिया मतलब क्या हुआ जी परमात्मा ने हमें सहायता किया आपने हमारे ऊपर कृपा किया मतलब क्या है आपने हमें सहायता किया हमने आपको ऊपर कृपा किया तो इस मतलब कि हमने आपकी सहायता किया तो सीधे मीनिंग हुआ कि अनुग्रह मतलब जो है कि कृपा करना परंतु जो है कि यहाँ पर सहायता करना हुआ तो अनुग्रह परस्पर एक दूसरे के ऊपर कृपा के तंत्री होकर के निया। निया। तंत्री के मतलब कहते हैं जी तंत्री का तंत्री इज डिराइव फ्रॉम तत्री और तत्री का अर्थ है कुटुंब को धारण करना तत्री का क्या अर्थ होता है जी कुटुंब को धारण करना कुटुंब परिवार को परिवार कुटुंब माने अपने जो परिवार है उसको धारण करना तो वो होता है तंत्र है उसको कहते हैं तंत्र है तो अब यहाँ पर तंत्र क्या है जी अविद्या, अविद्यामिता राग द्वेष, अभिनिवेश ये आपस में कुटुंब है ये आपस में क्या जी? कुटुंब है तो, तो ये क्या करते हैं एक दूसरे को धारण करते हैं अविद्या, अविद्यामिता राग द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या, अविद्यामिता राग द्वेष, अभिनिवेश ये चल रहा है परस्पर तो ये अविद्यास्मिता रागवेश अभनिवेश जो है ये आपस में परिवार है ये आपस में कुटुंब है हाँ। तो परस्पर एक दूसरे को सहायता करते हुए एक दूसरे अनुग्रह तंत्री भूया मैने एक दूसरे को सहायता करके एक दूसरे को धारण करते हैं हाँ। अर्थात कहने का अभिप्राय ये हुआ भाव ये है कि यदि हमारे अंदर राग है तो हमारे अंदर द्वेष भी है हमारे अंदर अभिनिवेश भी है हमारे अंदर अस्मिता भी है हमारे अंदर अविद्या भी है यदि एक भी है ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कहे कि द्वेष है परंतु राग नहीं है राग है परंतु द्वेष नहीं है अस्मिता है परंतु राग द्वेश अभिनिवेश नहीं है कोई भी एक भी यदि हमारे अंदर है तो ये समझिएगा कि दूसरे तब है पांचों हैं इसलिए करें कि एक दूसरे की सहायता करने वाले होते इसलिए परस्पर अनुग्रह तंत्री बु एक दूसरे के कृपा के अधीन है ये एक दूसरे के सहायता के अधीन है एक दूसरे की अनुग्रह को अनुग्रह को धारण किया हुआ है अनुग्रह को कुटुंब अपने परिवार को धारण किया हुआ है जैसे व्यक्ति एक दूसरे को धारण करता है आप अपने पत्नी को आप अपने बच्चे को धारण किए हुए पत्नी आप को धारण किया हुआ जहां पर भी यदि इस तरीके के परिवार होता है वह एक दूसरे को तो धारण करके रखता ही है एक दूसरे की सहायता करता ही है एक दूसरे के अधीन होता ही होता है ऐसे ही यहाँ पर ये अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश रूपी जो परिवार है ये एक दूसरे के ऊपर मानो कृपा करता है और एक दूसरे की सहायता करता है और सहायता करता है और उसको अपने अधीन रखता है तो ये परस्परानुग्रह तंत्री भूय का फलित जो अर्थ हुआ ये हुआ कि एक दूसरे को सहायता करते हुए अर्थात एक दूसरे के कृपा के अधीन होकर भूय है भूय या भूतवा भी कहीं कहीं मिलता है हो करके कर्म विपाकम च एक कर्म विपाक को जो है बनाते हैं कर्म के जो फल है कर्म विपाक क्या है हम जो भी कर्म करते हैं जभी ये राग द्वेष अभनिवेश इत्यादि से युक्त होगा कर्म तो वही तो सकाम कर्म है और उस सकाम कर्म का फल क्या है जन्म भोग जाति आयु भोग तो ये जो जाति आयु भोग है इसको बनाते हैं इसको लाते हैं अभी निर्ती हरंती बन गया अभी सब ओर से निर निरंतर हरंती हरण करते हैं समझ गए जी अभी, मतलब अभी होता है क्या जी हरण का अर्थ क्या होता है एग्जैक्टली exactly जी जैसे हरण का अर्थ मैंने कहा कि लाता है जैसे आ, लाता अच्छा मैं अच्छा हरण थी मैं लाता है कोई भी व्यक्ति यदि जैसे कोई एक डाकू जो है किसी का कोई वस्तु हरण कर लिया तो क्या हो गया मैंने ले आया ना ले आया अच्छा तो जबरदस्ती लाना होता है देखिए जबरदस्ती यहाँ पर लाना जो हुआ जबरदस्ती लाना क्योंकि तो हृदातु हरंती जब ही कहते हैं तो वह जबरदस्ती लाने की बात होती है वहां पर है लाना ही पर तो जबरदस्ती लाना तो ये जबरदस्ती ना जी जब ही राग हमारे जीवन में आया वे हमारे जीवन एक भी यदि आया तो एक दूसरे की सहायता करता है सहायता करते हुए जो है कर्म विपाक को ले आएंगे जन, जन्म आयु भोग अर्थात तो कहने का अभिप्राय हुआ कि ध्यान रखना है हम लोगों को ये सीखना है हमें भी सीखना आपको भी सीखना है जो भी पड़ता सबको सीखना है क्योंकि हम सब तो उसी राह के पथिक हैं ना जो उसी रास्ते पर चलने वाले हैं तो हम जैसे जैसे सीखें हम अपने मस्तिष्क में ये संस्कार बना रहे हैं ये संस्कार बना लें ले ये बार बार दृढ़ करें भाई यदि मैंने राग से युक्त होकर के यदि कोई भी काम किया हमने यदि मन में ऐसा सोचा कोई भी काम करके की मुझे प्रतिष्ठा मिले ऐसा यदि हमने सोचा कि भाई हमें जो है आ, हमने यदि कोई किसी को कार्य किया और वो मन में यदि प्रतिष्ठा की भावना आ गई या कोई हम जो अच्छा नहीं लगा उसके प्रति द्वेष की भावना आ गई क्रोध की भावना आ गई यदि अः मोह की भावना आ गई यदि अस्मिता की भावना आ गई यदि हम ये जड़ और चेतन को एक समझने वाली बात यदि करने लग गए इत्यादि जो कुछ भी है तो समझिएगा की हमें तो ये जबरदस्ती ये हमें कर्म विपाप को लाएगा ही लाएगा समझ गए जी? तो ये अविद्या इत्यादि जो है ये क्या है एक दूसरे के ऊपर ये अविद्या स्मिता राग द्वेष अपनी एक दूसरे की सहायता करते हुए एक दूसरे की सहायता के अधीन होकर एक दूसरे की कृपा के अधीन होकर जन्म आयु भोग को लाएंगे जबरदस्ती लाएंगे कितने भी प्रार्थना हम करेंगे कि हे भगवान मुझे अगला जन्म मत दो हे भगवान हमें कष्ट मत दो हे भगवान हमारे अंदर जो है दुख पैदा मत करो तो दुख तो पैदा होगा ही भगवान भाग क्या भगवान का बाप भी आ जाएगा तो नहीं छुड़ा सकता राइट एक, एक मतलब इस भाषा में कह रहा हूं भगवान का क्या बाप होगा कोई तो हाँ, <laughs> मतलब यदि हमारे अंदर किसी भी चीज के प्रति राग है यदि हमारे अंदर किसी भी चीज के प्रति द्वेष है यदि हमारे मन के अंदर अभिनिवेश है यदि कोई भी चीज है तो वह कर्म विपाप को विपाक को लाएगा ही लाएगा हाँ, उसे कोई छुटकारा नहीं है उससे कोई छुटकारा नहीं है ये नहीं की पौराणिक लोग कहते हैं कि जिंदगी भर पाप करते रहो और हरि का नाम ले लो वो पाप छूट जाएगा मरते हुए छूट जाएगा हाँ मंदिर में चले बिल्कुल वही है जी वो कहते हैं कि अगर सारी उम्र पाप की हो आखिर में क्र, क्राइस्ट को मान लो तो, तो तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो जाते हैं जिस तरह तो बिल्कुल वही है जी आ, वो है ही और हम लोगों में भी जैसे हम लोग जैसे वैसी है वैसी हम, हम लोग तो जैसे हम लोग आ, आप जैसे मंदिर में आर्य रहे हैं परंतु तो कोशिश हमें क्या करनी है हमें और आपको कोशिश क्या करनी है? मैं यहाँ पर पौरित्य का काम कर रहा हूँ या मैं पढ़ा लिखा रहा हूँ यदि मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने की भाव पढ़ा रहा हूँ और यदि मैं अपने भावना मन में रखता हूँ की इससे मुझे डॉक्टर साहब बोले कि बहुत अच्छे हो बहुत अच्छे काम कर रहे हो बहुत अच्छे ऐसे यदि मन में मेरे अंदर राग की भावना हो गई आप कहे या न कहे आप कहे एक अलग चीज है पर तो मेरे मन में भावना आ गई कि मुझे डॉक्टर जी कहे कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं तो राग हो गया और ये हमें क्या करेगा ये हमें कर्म विपाप को विपाक भीव, को लाएगा तो हमें उत्साह आप, अच्छा <laughs> आप अच्छा काम जरूर कर रहे होता है हमारे अंदर ये भावना नहीं बननी चाहिए आप हमारे अंदर यदि हमारे अंदर ये भावना बन गई तो फिर दुख के लिए तैयार हमें रहना पड़ेगा रहना चाहिए फिर यदि मैं कोई भी अच्छा काम कर रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं मैं लिखा रहा हूं मैं समाज में प्रधानमंत्री बनकर के काम कर रहा हूं हूँ और यदि हमारे मन में ये भावना हो गई कि मुझे लोग अच्छा कहे मैं दान दे रहा हूं तो मुझे लोग कहे कि दान दिया इस तरीके की बात यदि आपने हमने ऐसे मन में ले आया या जिस जो चीज हमें अच्छा नहीं लगता उसके प्रति द्वेष ले आया तो कर्म विपाक को अभी करेगा ही कर्म विपाक को जबरदस्ती लाएगा वो हरण करेगा जैसे एक टेररिस्ट किसी भी चीज को हरण करके ले आता है जबरदस्ती खींच लेता है एक डकैत जैसे जबरदस्ती खींच लेता है ऐसे ही राग द्वेष अभिनिवेश अविद्यास्मिता राग द्वेश अभनिवेश कोई भी चीज यदि हमारे मन में आया प्रतिष्ठा की मन में भावना जगी की मुझे कोई प्रतिष्ठा दे इत्यादि तो वह कर्म विपाक को अभी निहती वह खींच लेता है इसलिए हमें कोशिश क्या करना चाहिए हम काम करें अच्छे थे? सामने वाले के ऊपर है कि वह हमारे स्तुति करे या न करे वो उनके ऊपर है परंतु हम अपने मन में भावना न लगे काम भावना से नहीं करें सकाम भाव से न करें निष्काम भाव से करें समझ गया जी तो अभी माने पूर्णतः सबोर से निर्माण निरंतर निर्माण निश्चित रूप से निर्मनीय निश्चित भी कह सकते हैं निरंतर हरंती हरण करते हैं अर्थात लाते हैं प्रकट करते हैं निर्वर्तयंती वह बनाते हैं कर्म विपाक को बनाते हैं कर्म के फल जन्म आयु भोग को बनाते हैं और फिर जन्म आयु भोग आना ही आना है समझ गया जी अब आगे आगे है कि ये पांच जो क्लेश हैं है अविद्यामिता राग द्वेष अभिनवेश पांच जो क्लेश हैं ये पांच क्लेश में से जो चार क्लेश हैं अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश चार जो क्लेश हैं इन क्लेशों का उत्पत्ति जो स्थान है वह अविद्या है और ये चारों क्लेश अस्मिता राग द्विश अभिन ये चार अवस्थाएं में रहता है चार अवस्था इनकी होती है सामान्य व्यक्ति की या तो प्रसुप्त हो गया या तनु हो गया या विच्छिन्न हो गया या उदार होगा तो ये इस बात को अगले सूत्र में कह रहे हैं कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरे प्रसुप्त तनु विच नो छिन्नो बोल रहे हैं कि उत्तरे मन आगे के आगे क्या है अस्मिता और उत्तर मने आगा उत आगे के ये जो है उत्तर जो है उत्तर जो है बाद के के क्षेत्र है अविद्या क्षेत्र मने भूमि भूमि क्षेत्र खेत मने खेत खेत भूमि प्रसव भूमि उत्पत्ति का स्थान तो बाद वाले जो अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश जो चार क्लेश हैं इनके क्षेत्र हैं इनकी प्रसव भूमि है इसके उत्पत्ति के स्थान है अविद्या अर्थात कहने का अभिप्राय है कि अविद्या मूल है अविद्या मूल है अविद्या रहेगा जब तक तब तक राग भी अस्मिता भी होगा राग भी होगा द्वेश भी होगा अभिनवेश भी होगा है ना जी तो उत्तरे साम क्या प्रसुप्त तनु विनोदाराणाम प्रसुप्त तनु और उदार अवस्था वाले जो अस्मिता राग जो क्ले है उनके क्षेत्र हैं उनके प्रसव भूमि है अविद्या समझ गए जी हां जी, पत्नी जी ने उसको तो पांच बना दिए वैसे वो ये जो है इनकी व्याख्या में राजवीर जी की मैं वो उसमें आ जाता है पहले में प्रसुप्त में उन्होंने दग्ध बीज को भी एक पांचवा बना दिया अलग से अपनी व्याख्या तो तो पांचवी अवस्था तो है परंतु वह योगी की है ना हाँ जी हाँ ये साथ योगी की है वो योगी की है हाँ परंतु वो योगी की है हाँ वो, वो, वो, वो इसमें आगे आएगा वो तो पांच उन्होंने अपनी व्याख्या में इसी रूप में कर दिया की लोगो को समझ आ जाए की दग्ध बीज अलग अवस्था है वो योगी की है ठीक है आप वो योगी की है हम सामान्य जन की आपकी हमारी जो सांसारिक व्यक्ति है उनकी जो पांच अवस्थाएं हैं। हैं। चार, चार क्लेशों की पांच अवस्था इसलिए पांच यहां पर नहीं लिया गा, चार ही लिया जाएगा ठीक थी, तो, है चार अवस्था आगे की जो प्रसुप्त तनु प्रसुप्त माने सोया हुआ तनु माने कमजोर विच्छिन्न माने टूट टूट करके प्रकट होने वाला अच्छा टूट टूट होकर प्रकट होने पा होला माने दबा हुआ एक जगह प्रकट तो दू, एक दूसरा जी प्रकट हुआ तो माने मैंने राग यदि प्रकट हो गया तो द्वेष दब गया द्वेष प्रकट हो गया तो राग दब गया है ना जी जी या एक में राग है तो दूसरे में राग नहीं है तो वो दबे दबा हुआ अवस्था टूट टूट करके आने वाला टूट टूट करके प्रकट होने वाला समझ गया जी हाँ जी और चौथी जो है उदाहरण प्रकट उदाहरण मनलब्ध वृत्ति तो ये अस्मिता अभिनिवेश ये प्रसुप्त तनु विचिन्न और उदार अवस्था वाले अविद अस्मिता रागद्व अभिनिवेश क्लेशों के क्षेत्र हैं अविद्या ये अर्थ हुआ समझ गए जी गया जी अब इसकी व्याख्या भगवान वेद व्यासी कर रहे हैं कृष्ण तो कर रहे हैं तो कृष्ण कर रहे हैं कि अत्र मने इन पांचों क्लेशों के मध्य में अत्र मने हाँ, इसके पर बीच में पार पार। हाँ? इसके बीच में अस्मिन है नी निर्धारण में है तो अत्र मने इसमें किसमें अविद्या स्मिता रागद्वे इन पांचों क्लेशों में अविद्या क्षेत्रम, अविद्या जो है क्षेत्र है अविद्या खेत है क्षेत्र है क्षेत्रम की व्याख्या स्वयं भगवान वेद जी ने की है प्रसव भूमि उत्पत्ति का भूमि स्थान उत्पन्न होने का स्थान तो अविद्या जो है इन पांचों क्लेशों में अविद्या उत्पत्ति का भूमि है उत्पत्ति का स्थान है किनका उत्तरे अस्मितादी प्रसुप्त तनो विकल्पिता नाम ये जो आगे के अस्मिता राग द्वेश अभिनवेश जो चतुर्विध चार प्रकार के विभाग वाले विकल्पिता नमन विभाग या कल्पिता नाम भी कहीं मिलता है विकल्पिता नाम भी मिलता है तो ये अस्मिता इत्यादि चार प्रकार के विभाग वाले प्रसुप्त तनु विचिन्न उदार अवस्था वालों के प्रसव भूमि है अविद्या इसके मूल है अविद्या समझ गए हाँ जी। इसका मतलब क्या हुआ शाखा को काटते रहो शाखा को काटो मूल को नहीं काटो तो कभी तो भी शाखा आ जाएगी नहीं जी यदि आपने ब्रांच को काटा परंतु तो जड़ को नहीं काटा तो फिर ब्रांच आ जाएगा ना जी हाँ जी।, हाँ जी। आने की संभावना है ना हाँ जी। तो इसीलिए हमें प्रहार अविद्या पर करनी चाहिए मेडिटेशन के माध्यम से हमें प्रहार अविद्या पर करनी चाहिए आगे कह रहे हैं उनमें से तत्र का प्रसुप्ति ही अब एक एक ही व्याख्या कर रहे हैं मने चतुर्विद जो विकल्प जो प्रसुप्त तनुविच्छिन्न उदार वाले हैं तो उसमें से बोलते प्रसुप्त क्या है प्रसुप्त अवस्था वाले जो अस्मिता राघ है वह क्या है तो प्रक्तत्र का प्रसुप्ति उनमें से चारों में से प्रसुप्ति का अस्थि प्रसुप्ति किसे कहते हैं प्रसुप्ति क्या है तो उत्तर दे रहे हैं कि चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठान बीज भावोपम ये प्रसुप्ति है प्रसुप्ति प्रसूति कहते हैं चेतसी मने चेतमे चेत मने, चेतसी मने? चित्त में मन में मन में बुद्धि में चित्त में अहंकार में अर्थात मन समझ लीजिए चित्त में मन में शक्ति मात्र से प्रतिष्ठित शक्ति मात्र में स्थित शक्ति मात्र मन में शक्ति मात्र में स्थित मन अस्तित्व मात्र में स्थित जो अस्मिता राग देश अभिनिवेश जो क्लेश हैं, शक्ति मात्र अस्तित्व मात्र शक्ति मात्र मतलब क्या हुआ जी शक्ति मात्र में प्रतिष्ठित मान शक्ति मात्र में स्थित जो अस्मिता राग द्वेश तो चित में ये होता है माने अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश कहाँ रहता है जी आ, मन में मन में होता में हाँ जी, में। ध्यान रखिएगा, आत्मा का भी स्वाभाविक गुण है राग और द्वेष। पता है ना जी? हाँ जी। द्वेश मैं एक चीज को देख रहा था स्वामी सत्यपति जी में उन्होंने व्याख्या में कहा है कि आत्मा का स्वाभाविक गुण शुद्ध है मगर जैसे ही प्रकृति के साथ मिलती है उसके सब गुण उसके साथ पे दुख सुख साथ जुड़ जाते हैं हम्म मन इसको इस रूप में समझिए वो कैसे लिखे हैं मुझे नहीं पता परंतु तो इस रूप में समझिए और ठीक ही लिखे हैं। यहाँ पर यह है कि विद्या से युक्त जो राग है वह आत्मा का धर्म है अच्छा हाँ अच्छा तो और अविद्या तो से युक्त जो राग है वह मन का धर्म है हाँ। इसको इस रूप में समझ सकते है क्योंकि तो राग और द्वेश प्रीति राग माने प्रीति द्वेष माने अप्रीति तो ये विद्या से युक्त है तो फिर ये हो गया आत्मा आत्मा का यह धर्म है और अविद्या से युक्त जो है वह मन का धर्म हो जाएगा मतलब जब ही अविद्या आएगी तो ये राग द्वेष द्वेश में से ये मन में होता है समझ गए जी तो चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठा नाम प्रतिष्ठा नाम क्लेशा नाम है कि चित्त में शक्ति मात्र में प्रतिष्ठित अस्तित्व मात्र में प्रतिष्ठित उसका अस्तित्व है तो शक्ति मात्र में प्रतिष्ठित अस्तित्व मात्र में प्रतिष्ठित अस्मिता राग सबनिवेश क्लेशों का बीज भावोपगम मन बीज भाव को प्राप्त होना बीज भाव का उपगम बीज भाव को प्राप्त होना यह है प्रसुक्ति वह बीज भाव में रूप में वह सोया हुआ उसमें रहता है वह समाप्त नहीं हुआ रहता है दग बीज हुआ नहीं रहता है वह बीज रूप में रहता है है ना जी? जी। बीज भाव माने बीज का होना भाव कहते हैं बीज का होना बीज भाव है तो उस बीज भाव का उपगम बीज का होना होने की प्राप्ति उपगम कहते हैं उपमने समीप गम प्राप्त गम प्राप्त तो उपगम तो बीज भाव बीज रूप में भाव मन रूप में माने बीज रूप में प्राप्त होना बीज भाव का होना बीज रूप में होना मन में किनका सक्त अस्तित्व मात्र में स्थित अस्मिता राग चित्त में चित्त में अस्तित्व मात्र में स्थित प्रतिष्ठित अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश का बीज भाव में होना चित्त में ही होना यह है प्रसुपति सम, समझ गए हाँ जी और फिर अब आगे कह रहे हैं वो प्रसुप्ति है तस् प्रसुप्त से वह जो प्रसुप्त है बीज भाव में जो प्राप्त है बीज प्रभाव में जो प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ प्रसुप्त जो अस्मिता राग जिस अग्निवेश है उसका प्रबोध प्रबोध बने जागना प्रबोध बने जागना है जागना उसी तरह से तबोधन की व्याख्या करें आलंबने सम्मुखी भाव आलम्बन होने पर आलंबन समझते हैं ना जी विषय के उपस्थित होने पर आलंबन विषय का उपस्थित होना ही तो आलम्बन है विषय हो गया आलम्बन तो ये मने आप जैसे मान लीजिए कि कोई भी विषय है राग वाला विषय हो गया दोष द्वेश का विषय हो गया जो चीज हमें जो विषय हमें जो चीज अच्छा लगता है जो विषय सामने उपस्थित हो गया तो वह उस विषय आलंबन के होने पर सामने आ जाना मने यदि हमारे सामने ये अभिराग सोया हुआ है परंतु तो जिस वस्तु से हमें राग है वह वस्तु यदि उपस्थित हो गया तो जब ही वस्तु उपस्थित हुआ तो वह राग सामने आ गया तो उस सामने आना ही तो ये जगना हुआ ना जी हमारे चित्त में राग प्रकट हो गया वह उसका सम्मुखी भाव हो गया तो तस्य प्रबोध उस जो प्रसुप्त हुए का जो प्रबोध है बीज भाव रूप में जो प्राप्त हुआ है उसका जो प्रबोध है अर्थात आलम्बन होने पर जो सामने आना है आलम्बन होने पर जो सम्मुखी भाव है वह सम्मुखी भाव वह सामने आ जाना क्या है अर्थात वह जो प्रबोध है प्रसंख्यन वतो जो प्रसंख्यान वाला योगी है जो विवेक ख्याति प्रकृष रूप से जान जानने वाला जो योगी है विवेक ख्याति वाला जो योगी है उसको उसी को और आगे खोल रहे हैं दग्ध क्लेश बीज जिस व्यक्ति का क्लेश दग्ध हो गया है जल गया हुआ है ऐसे योगी के ऐसे योगी के सम्मुखी भूते पी आलंबने आलंबन के सामने आने पर भी आलंबन के सामने बने विषय जो है उसके सम्मुखी भूत होने पर भी न अस पुनः स्थित बोल रहे हैं वह प्रबोध जो है वह जो सम्मुखी जो भाव है वह जो प्रबोध है वह पुनः नहीं है अर्थात वह उसका जागना नहीं होता है वह जागता नहीं है भले ही सामने आलंबन उपस्थित हो जाए तो भले ही सामने उपस्थित हो गया तो इससे क्या हो गया यदि वह दग्ध बीज कर लिया है वह योगी उसको, उस को उस प्रसुप्त तनु विचिन्न इत्यादि वाला जो है तो वह जो प्रसुप्त सोए हुए को जो वह दग्ध बीज कर लिया हुआ है तो उसका प्रबोध नहीं हो सकता वह जाग नहीं, नहीं सकता इसी बात को कह रहे हैं कि न असो अस्ति माने मान प्रबोध पुनः उसका नहीं है उसका जागना आलंबने सती सम्मुखी भाव न अस्थि आलंबन होने पर भी सम्मुखी भाव नहीं, नहीं हो सकता तो उसका जागना नहीं होता है वह उपस्थित नहीं होता है उसका प्रकटीकरण नहीं होता समझ गए जी जी तो दग्ध क्यों दग्ध बीजा करोह भाई जो जिस जो बीज जल गया है आपने चना ये किया चना को आपने भून दिया जला दिया अब उसको मिट्टी में डालो उसका प्ररोह होगा उसका अंकुरण होगा न तो... क्या उसकी उत्पत्ति होगी तो भाई जैसे जब बीज जल गया तो जले हुए बीज का प्रो प्ररोह का होना संभव नहीं है उसका अंकुरण संभव नहीं है उसका अंकुरित होना संभव नहीं है उसका उत्पन्न होना संभव नहीं है उसकी उत्पत्ति संभव नहीं है ऐसे ही जब व्यक्ति जो योगी जो विवेक ख्याति प्राप्त हुआ जिसने क्लेश को दग्ध बीज कर लिया है ऐसे योगी को ऐसे व्यक्ति को भले ही विषय ये जो उपस्थित हो सामने हो तो उसको प्ररोह कैसे हो सकता है अस्मिता राग दिशा निवेश इत्यादि का प्ररोह कैसे हो सकता है हो ही नहीं सकता समझ गया जी हाँ जी प्ररोह का अर्थ क्या होता है वैसे जी अंकुरन अंकुरन अच्छा वही में महीना हाँ, अच्छा, हाँ. प्र उपसर्ग है रूह बीज जन्मनी प्रादुर्भाव तो प्रादुर्भाव प्ररोह रोह प्रत्यय कर देंगे प्रकृष्ट रूप से प्रादुर्कट होना जन्म होना अंकुरण हो गया ना जी नहीं मैं समझ गया तो दग्ध बीज वाले का जिस का जिस बीज का जो बीज जल गया है जिस बीज को जला दिया गया हुआ है ऐसे दग्ध बीज वाले का प्ररोह कैसे हो सकता है कैसे उसका अंकुरन हो सकता है वह अंकुरित हो सकता है क्या ना जी, नहीं हो सकता ऐसे ही जब हमने साधना करते करते करते क्लेश को जला दिया तो उस वह उस क्लेश का प्ररोह प्ररोह कैसे होगा प्ररोह नहीं होगा ना जी जी मैं समझ गया उसका अंकरण नहीं हो सकता भले ही विषय सामने उपस्थित हो तभी भी वह नहीं जगेगा उसका प्रबोध नहीं हो सकता जैसे इसका अंकरण नहीं हो सकता ऐसे उसका प्रबोध नहीं हो सकता समझ गए हाँ जी अतः क्षीण क्लेशः कुशलः चरम देह इतुचते इसलिए ऐसे योगी को जिसने क्लेश को दग्दीज कर लिया है जो विवेक ख्याति को प्राप्त कर लिया हुआ है जो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लिया हुआ है यह अवस्थाएं संप्रज्ञात समाधि में नहीं होता है असंप्रजात समाधि में होता है और वो भी असंप्रजात समाधि के प्रारंभ में नहीं अंतिम अवस्था में समझ गए तो जिसने साधना करते करते करते असंप्रजात समाधि के अंतिम अवस्था में चला गया हुआ है तो असंप्रज्ञान समाधि को प्राप्त हुए योगी को क्षीण क्लेशहद कहा जाता है उसको उसने अपने अंदर से क्लेश को क्षीण कर लिया तो उसका एक संज्ञा है एक नाम हो गया क्षीण क्लेशह। ये योगी क्षीण मने क्लेश को क्षीण कर लिया हुआ है क्षीण हो गया है क्लेश जिसके क्षीण क्लेशा सक्षिण क्लेश तो उसको कहते हैं क्षीण क्लेश दूसरा भी नाम दूसरा भी है कुशला ऐसे योगी को कुशल कहते हैं ऐसे योगी का नाम ही जिसने दग्ध बीज कर लिया है क्लेश को दग्ध कर दिया है जला दिया हुआ है ऐसे प्रसंख्यान वाले ऐसे विवेक ख्या को प्राप्त हुए दग्ध मैने क्या बोलते हैं ऐसे दग्ध क्लेश बीज वाले योगी को कुशल नाम दिया गया वो कुशल है क्या नाम है उसको की? उसको क्या कहते हैं हाँ। कुशल योगी कुशल कुशल योगी है कुशल का आपको इतिहास पता है ना कुशल कुशल ना। को कुशल क्यों कहते हैं कुशल का जो शाब्दिक अर्थ है कुशल का शाब्दिक अर्थ है कुशन लाती थी कुशल क्या अर्थ है जी कुशान लाती कुशों को जो लाने वाला है लाता वो कुशल है मने पहले जमाने में गुरुकुल में जब विद्यार्थी हुआ करते थे तो वो जो गुरु जो है विद्यार्थी को कुश काटने के लिए भेजा करते थे कुश एक घास होता है बहुत ही पेनी होता है सावधानी से काटना होता नहीं तो हाथ काट देता है तो ये है कि सभी विद्यार्थी उसमें दक्ष हुआ नहीं करते थे तो वो जो है कि वैसे सामान्य अर्थ हो कुछ को लाने वाला कोई भी कुश को लाएगा कुशल हो गया परंतु ये कुशल इस अर्थ में एक्सपर्ट अर्थ में दक्ष अर्थ में कैसे रूढ़ हो गया क्योंकि तो कुश जो घास है बहुत ही पेनी होता है उसमें आप उसको ठीक से यदि नहीं सावधानी से यदि नहीं काटेंगे तो आपके हाथ को काट देगा तो जो उसमें दक्ष हुआ करता था कि वह काटने में जो एक्सपर्ट हुआ करता था प्रवीण हुआ करता था तो वो व्यक्ति जो है कुछ को काटने के लिए जाया करता था तो उसको ये कुशल है ये कुछ सब कुछ को नहीं ला सकता सब ये कुछ को लाने वाला है तो इस तरीके से धीरे धीरे धीरे भाषा में वह प्रवीण अर्थ में एक्सपर्ट अर्थ में ये रूट हो गया समझ गए हाँ तो ये कुशल तो ये कुशल उस योगी को कहते हैं जिसने अपने अंदर से बीज को दग्ध कर दिया हुआ है क्लेश क्लेश रूपी जो बीज है क्लेश जो है उसको समाप्त कर दिया जला दिया ऐसे प्रवीण भी जो है प्रवीण जो है प्रवीण भी कुशल अर्थ में होता है क्यों होता पता है वीना बजाने में जो एक्सपर्ट हुआ करता था उसको प्रवीण कहा जाता था भाई ये रूप से बीना को बजाता है अच्छी तरीके से तो वो अच्छी तरीके से बजाने वाले को प्रवीण कहा गया अब वो जो है कुशल अर्थ में हो गया धीरे धीरे तो ये कुशल कुशल और आगे चरम देह मैने ऐसे योगी को ही चरम बाद वो जन्म नहीं लेगा अंतिम देह वाला है और संप्रजा समाधि को प्राप्त कर लिया है और साधना करते करते करते अपने अंदर से क्या है उसने क्लेश को जला दिया है दग्ध बीज कर दिया अपने जो है क्लेश रूपी जो बीज है वह उसको जला दिया है तो अब वह दोबारा जन्म नहीं लेगा वह दोबारा जन्म, जन्म नहीं, नहीं लेगा तो इसलिए उसको चरम देह इत्युच्ते उसको चरम देह कहा जाता है समझ गया हाँ तीज भावा पंचमी क्लेशावस्था न अन्यत्र उसी में मैने उसी क्षीण क्लेश वाले योगी में उसी कुशल योगी में उसे चरम देह वाले जो योगी है उसी में ही ये दग्ध बीज भाव वाली पंचमी क्लेश की अवस्था होती है अर्थात वह जो क्लेश माने पंचमी जो दग्ध बीज जिस भाव वाली दग्ध बीज रूप वाली जो पंचमी क्लेश की अवस्था उन्हीं में होती है तो पांचवी अवस्था हो गई क्लेश तो सब में होती है उसमें भी होती है परंतु उसमें दग्ध बीज वाली क्लेश हम लोगों में दग्द बीज वाली क्लेश नहीं है दग्ध बीज भाव वाली क्लेश नहीं है हम में तो ये या तो प्रसुप्त तनु विचिन्न उदार ये चार वाली चारों में से कोई वाली है समझ गए तो तत्र उसी में ही मैने उसी क्षीण क्लेश वाले योगी में ही उसी कुशल योगी में ही उसी चरम देह वाले योगी में ही सा पंचमी क्लेशावस्था दग्ध बीज भाव वाली दग्ध बीज भाव नाम वाली दग्ध बीज भाव नामक या दग्ध बीज रूप वाली भाव वाली पांचवी क्लेश की अवस्था है न अन्यत्र दूसरे में नहीं होती है ये समझ गया जी हाँ जी सताम क्लेशाम, तदा बीज सामर्थ्यम दग्धम इति से सम्मुखी भावे अपि भवति इत्युक्ता सती नग्ध बीज जानाम तो सताम ये जो जो विद्यमान क्लेश है क्लेश सब में विद्यमान है क्या योगी है उसमें राग विद्यमान नहीं है द्वेष विद्यमान नहीं है अस्मिता विद्यमान नहीं है, है। परंतु वह दग्ध बीज रूप में है यदि नहीं हो तो वह याद ही नहीं होगा जो चीज है ही नहीं जैसे मान लीजिए कि जो शराब नहीं पीता है शराब के प्रति जिस व्यक्ति का मन नहीं जाता है दौड़ता नहीं है तो क्या उसके प्रति उसका वैराग्य है तो क्या उसको यह पता नहीं है कि यह शराब है चित्त में वो तो है ना संस्कार की शराब है पान्द। हाँ शराब पीने का संस्कार नहीं है ऐसे ही अविद्या, अविद्यामिता राग द्वेश अभनिवेश यदि न हो विद्यमान न हो उस योगी के अंदर तो वह पहचानेगा कैसे कि यह अविद्या है अस्मिता है राग है, है, है ये द्वेश है? पता चलेगा हाँ जी तो क्लेश की तो विद्यमानता रहती है परंतु वह प्रसुप्त तनु विन्न और उदार अवस्था में नहीं रहती है वह किस अवस्था में रहती है दग्ध भीज भाव वाली पंचमी अवस्था में रहती है तो सताम क्लेशा ये जो विद्यमान जो क्लेश हैं इन क्लेशों के जब तदा तब उस समय उस समय बीज सामर्थ्यम दग्धम बीज का जो सामर्थ्य है दग्ध बीज भाव जाए तो उस समय तदा मैंने उस पांचवी अवस्था में हाँ, क्या है बीज का सामर्थ्य जला हुआ होता है दग्धम जल गया होता है इति इसीलिए विषय से सम्मी भावे अपी विषय के सामने उपस्थित होने पर भी विषय के सामने उपस्थित होने पर भी न भवती ऐसा प्रबोध इनका जो प्रबोध है इनका जो जागना है अस्मिता राग द्वेश का जो जागना है क्लेशों का जो जागना है नहीं होता है या इसका प्रबोध नहीं होता है इसका जागरण नहीं होता इति उक्ता प्रसुप्ति इस प्रकार प्रसुप्ति किसे कहते हैं ये बात बतला दिया गया और दग्ध बीजा नाम अप्ररोह और दग्ध बीजों का जो अप्ररोह है उसको भी बता दिया गया क्योंकि दग्ध बीज किसके किसे कहते हैं मैंने प्रसुप्ति किसे कहते हैं उसी पर जितनी व्याख्या चली थी ना जी हाँ जी यदि उक्ता प्रसुप्ति इस प्रकार इसलिए प्रसुप्ति कहा गया है कहा मैंने माया प्रसुप्ति मैंने माया उगता मेरे द्वारा कहा गया है कि प्रसुप्ति कहा गया और व्याख्यान में प्रसुप्ति किसी कहते वो मेरे द्वारा कहा गया है और भगवान पतंजलि जी ने सूत्र में जो प्रसुप्ति कहा है है क्यों कहा हैं है? वो बात मतलब उसको भी बता दिया गया हाँ जी तो उगता प्रसुप्ति प्रसुप्ति को कह दिया गया है और दग्ध बीजा नाम अपराध दग्ध बीजों का अपराध जब पीछे कहा जी जब दग्ध जब क्लेश रूपी बीज मान क्लेश आ, क्लेश बीज माने माने जब क्लेश के जो बीज हैं उसका जब वह जल जाता है तो सामने उपस्थित होने पर भी वह नहीं उ, उसका प्रबोध होता है क्यों क्योंकि तो दग्ध बीज का प्ररोह कैसे हो सकता है जिस जो बीज जल गया उसका प्ररोह कैसे हो सकता है वो बात कह दिया ना जी इसी बात को कह रहे हैं कि किसुप्ति तो दग्ध बीजान दग्ध बीजों का जो अप्ररोह है दग्ध जले हुए बीज का प्ररोह नहीं होता है ये बात हमने कह दिया है बता दिया है समझ गए अब आगे है तनुत्वम अब के बाद तनुत्व किसे कहते हैं तनु किसका नाम है उसको बात कर रहे हैं कि तनु किसका नाम है बोल रहे हैं कि तनुत्वम इसको जब देखेंगे आप तभी पता चलेगा अभी बाद में लिख लिया कीजिएगा यहाँ पर तनुत्वम है तनुत्वम हम अब तनुत्वम तनुत्व किसे कहते हैं उसको कह रहे हैं तो बोल रहे हैं कि प्रतिपक्ष भावनोपहताह क्लेशा तन भवंती तनुत्व क्या है जी तो बोल रहे हैं कि तनुत्व है प्रतिपक्ष भावना से उपहत जो क्लेश है प्रतिपक्ष भावना से नष्ट हुए जो क्लेश हैं, प्रतिपक्ष भावना से जो नष्ट उपहत में उप उपसर्ग है हन धातु हन हिंसा गत्यो हो रक्त प्रत्यय है तो उपहत मतलब क्या हुआ प्रतिपक्ष भावना के द्वारा नष्ट हुए हिंसित हुए हा? तो प्रतिपक्ष भावना के द्वारा नष्ट हुए जो क्लेश है वो तनु होते हैं कमजोर होते हैं प्रतिपक्ष भावना क्या है जी आप इस पर एक चीज समझेंगे देखेंगे कि आपने पीछे पढ़ा है कि ये जो क्रिया योग है तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योग ये जो क्रिया योग है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये क्रिया योग करने से क्या लाभ होता है ह्रिया हाँ, योग क्या करता है तो समाधि को लिद्ध सिद्ध लिद्ध करता है और क्लेश को तनु करता है क्लेश को कमजोर करता है है ना जी जी तो जब तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये जो है क्लेश को तनु करता है ये कहा है यहां पर महर्षि वेद व्यास क्या करे प्रतिपक्ष भावना से क्लेश कमजोर होता है प्रतिपक्ष भावना जब लाएंगे तो वह जो है क्लेश नष्ट होगा क्लेश जो है नष्ट होगा और इससे फिर जो है मैंने कमजोर होता जाएगा फिर क्ले प्रतिपक्ष भावना से नष्ट हुए क्लेश क्षीण हुए क्लेश उपहत क्षीण भी अर्थ लेंगे कि प्रतिपक्ष भावना जैसे जैसे प्रतिपक्ष जितना जितना हम प्रतिपक्ष भावना लाएंगे उतने उतने जो है क्लेश क्षीण होते जाएंगे हाँ। तो उसी को तनु कहते हैं उपहत हुआ क्लेश क्षीण हुआ क्लेश नष्ट हुआ क्लेश तनु होते हैं तो यहां पर देखिए यदि आप देखें प्रतिपक्ष भावना का मतलब क्या होता है प्रतिपक्ष भावना का मतलब होता है प्रतिपक्ष पक्ष का उल्टा हो गया प्रतिपक्ष पक्ष का उल्टा क्या हुआ जी प्रतिपक्ष विपरीत पक्ष और भावना मन होना तो पक्ष के होने से उल्टा का होना भावना विचार ऐसा भी भाई आपकी कैसी भावना है आपका कैसा विचार है हा? तो पक्ष भावना से विपरीत भावना प्रतिपक्ष भावना है तो पक्ष भावना से विपरीत आप जैसे मान लीजिए राग की हमारे अंदर भावना हुई राग का विचार आया राग का अस्तित्व आया हमारे मन में तो राग की जो भावना हुई उससे विपरीत प्रतिपक्ष भावना हुआ क्या अर्थात अपने मन में ये विचारना पड़ेगा आत्मा को ये विचारना होगा कि भाई राग हमें दुख देगा ये अनंत दुख देगा राग और अनंत अज्ञान देने वाला है राग का जो फल है दुख देना राग का फल है जाति आयु भोग तो जब ही जाति आयु भोग होगा तो दुख होगा ही तो दुख अज, दुख का अज्ञान माने दुखा ज्ञानंत फला माने दुख और अज्ञान ये अनंत फल वाले हैं माने ये हमें अनंत दुख देने वाला है अनंत अज्ञानता प्रदान करने वाला है अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इत्यादि ये तो ये दोष को देखना ये प्रतिपक्ष भावना हुआ दोष को देखना यह प्रतिपक्ष भावना है तो यहां पर बार बार साधना करते हुए आंख मुंद करके आंख खोले हुए अपने मन में प्रतिपक्ष भावना लाना है जब ही राग आएगा तो मन में प्रतिपक्ष भावना लाना है कि भाई ये राग जो है दुख देने वाला है ये अज्ञान और अधिक अज्ञानता प्रदान करने वाला है अनंत दुख को देने वाला है अनंत कष्ट को देने वाला है ये जन्म को देने वाला है आयु को देने वाला है भोग को देने वाला है यही राग जो अपनी निवेश में जो है मनुष्योनी से तरयोनी में भी ले जाने वाला है और फिर कष्ट देगा ऐसे मन में भावना लाएंगे तब जो है ये राग द्वेष द्वेश जो भी मन में आता है अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश येन में से कोई भी चीज मन में जब आता है तो जब ये मन में बार बार देखे विचार करेंगे कि यह हमें हानि पहुंचाने वाला है या हमें कष्ट देने वाला है तो यही है प्रतिपक्ष भावना समझ गया जी हां जी. तो ये प्रतिपक्ष भावना है तो अब दिख क्या रहा है पता क्या यहां कह रहे प्रतिपक्ष भावना से क्लेश तनु होते हैं उपहत होते हैं क्षीण होते हैं और वहां पर क्या कह रहे हैं महर्षि पतंजलि जी कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रनिधान से क्लेश तनु होते हैं तो दोनों में विरोध नहीं लग रहा है नहीं अजी? तो नहीं। क्यों नहीं लग रहा बताइए यहां पर कह रहे हैं प्रतिपक्ष भावना से दोष देखने से जो है दोषों का देखने से हानि देखने से क्ले तनु होते हैं और वहाँ पर काले तनु होते हैं तप स्वाध्यायिधान से समाधि भावना अर्थात क्लेश अनुकरण अर्था दोनों में विपरीत भावना आएगी वो तप करेगा उसको बचाने के अपने आपको बचाने के लिए उसके लिए तप करेगा फिर वो तो ठीक है तब यहाँ पर यह है कि प्रतिपक्ष भावना और ईश्वर प्रणिधान एक है क्या नहीं नहीं ईश्वर प्रणिधान तो नहीं है मगर ये तप के रूप में आ सकता है कि उसके की जो हो है, है प्रतिपक्ष और और हो सकता है यहाँ पर यह है कि देखिए ईश्वर हम जैसे मान लीजिए तप करते हैं सीधे सीधे यदि आप नहीं देखते हैं तो आप देखेंगे की तप हम कर रहे हैं तब क्यों कर रहे हैं जी हम दुखों को सहन क्यों कर रहे हैं हम जो है हम संध्या में बैठते हैं और संध्या में बैठते हैं और आ, मन इधर उधर भाग रहा है फिर जो है हम अपनी ओर खींचने का कोशिश करते हैं कमर दर्द कर रहा है या कोई भी ऐसा इस तरीके से है मान अपमान मान भी सह रहे हैं अपमान भी सह रहे हैं सुख भी सह हैं दुख भी सह रहे हैं ये है? ये सुख दुख इत्यादि जो सहना मान अपमान इत्यादि जो सहना ये जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं जी उसके पीछे क्या है उसके पीछे यही है कि यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो हमें ये अत्यंत दुख देगा हमें फिर जाति आयु भोग देगा इत्यादि मन में रहता है संस्कार तो उसे प्रतिपक्ष भावना तो हो ही गया हाँ जी वो मन में रहता है तभी व्यक्ति तप करता है तभी व्यक्ति ईश्वर पर करता है तभी व्यक्ति जो है ए, क्या करते हैं स्वाध्याय करता है तो देखा जाए तो प्रतिपक्ष भावना ही क्लेश को तनु करता है क्योंकि तो वो चीज मन में लाया वो चीज मन में है कि भाई उससे दुख मिलेगा इसलिए हमें तपस्या करनी है सीधे सीधे तपस्वाध्याय प्रधान जो है क्लेश को तनु नहीं करता क्लेश को तनु तो करता है प्रतिपक्ष भावना ही हाँ जी प्रतिपक्ष भावना ही क्लेश को तनु करता है कि यदि में हमारे अंदर राग आया राग हमें अनंत दुख को देने वाला अनंत अज्ञानता को देने वाला प्रदान करने वाला है ऐसा मन में आया तभी वह तपस्या किया जब तपस्या किया तो फिर उसको क्लेश नष्ट हुआ क्लेश तनु हुआ तो सीधे सीधे तो प्रतिपक्ष भावना ही क्लेश को तनु करता है परंतु वह परंपरा से ये, ये जो सहयोगी तप स्वाध्याय परिधान ये जो है क्लेश को तनु करता है इसलिए कहा इसलिए कोई आपस में विरोध नहीं है हाँ जी। समझ गए जी हाँ जी हाँ ईश्वर पर भी व्यक्ति ईश्वर प्रति भी सरेंडर सब कुछ क्यों करता है क्यों ईश्वर इन... समर्पित होता है इसलिए समर्पित होता है कि वो मतलब जो है कि भाई यदि मैं समर्पित नहीं होगा तो उसमें को दूर करें हाँ, और कुछ एक व्यक्ति होते हैं भाई मन कहीं जा रहा हो मत देखो मतलब उसको मत रोको ऐसा कहते है ना जी प्रतिपक्ष भावना का विरोधी व्यक्ति है ऐसे भी कुछ आ, मेरे वाले व्यक्ति है। हैं हैं योगी बता रहे जी वो उसका नाम ओशो था मेरे, खाते हाँ जो ओशो रजनीश है हाँ, पर हाँ है ना ये तो केवल एक धूल झोंकने की बात है हाँ, कहते हैं कि भाई मन में कोई गंदा विचार आ रहा है कुछ भी आ रहा है आप जो कुछ भी परेशानी केवल देखते रह जाओ देखो तो देखते देखते देखते क्योंकि बौद्ध भी यही कहते हैं देखते देखते वो अपने आप चला जाएगा अच्छा जी देखते देखते यदि वो अपने आप चला जाएगा तो आपने राग को देखा तो राग तो फिर नहीं आया वो राग चला क्यों गया संस्कार पक्का हो आपके जाएगा मन में आपके मन में परेशानी आई और कह रहे हैं कि आप देखो मन में परेशानी है मन में परेशानी को देखो ये मत सोचो उसको हटाने का कोशिश मत करो परेशानी आ रही है उस परेशानी को देखते हो परेशानी चले जाएंगे अच्छा जी परेशानी को देखा राग को देखा द्वेष को देखा अभिवेश को देखा इन सब को देखा तो वह चला गया वह चला गया और आया क्यों नहीं आया क्यों नहीं इसलिए नहीं आया क्योंकि तो उस व्यक्ति के मन में संस्कार है उसको पता है कि राग आएगा तो हमें दुख देगा आएगा तो दुख देगा उसके मस्तिष्क में ये बात है वो संस्कार है इसीलिए वह देखते देखते देखते उसको राग जो चला जाता है परेशानी जो चली जाती है वह समझता है कि इससे हानि होती है इसलिए चली जाती है इसलिए उसका भी उस समय उस अस्मिता राग अपनी प्रति जो है अप्रीति होती है उसके प्रतिपक्ष भावना होती है और उसके प्रति मतलब जो है कि ब, ये चला जाए इसके प्रति जो है राग होता है इसके प्रति तो तो इसीलिए वह तनु हो जाता है उसके पीछे भी आप यदि गंभीरता से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर भी उसको प्रतिपक्ष भावना है या तो वो समझ नहीं पा रहा है या तो वह समझ नहीं पा रहा है या दूसरे को बैकूफ बना रहा है समझ गए जी हाँ जी क्योंकि चला तो नहीं जाना चाहिए तो बल्कि पक्का हो जाना चाहिए एक रूप पक्का में तो हाँ वहीं पे आ बोल रहा हूँ ना कि यदि वह राग को देखते देखते तो जब जिस चीज को हम देखेंगे तो तो पक्का होगा ना जी हाँ जी जबकि वो जाता है जाता है इसमें कोई संदेह नहीं है जी जाता है जी। जाता है इसमें कोई संदेह नहीं है आप यदि राग देखते जाओ किस कारण से राग हुआ उसको छोड़ दो केवल राग देखते जाओ डर हो रहा है डर देखते जाओ किस कारण से डर हुआ उसको याद मत करो केवल डर देखो चोट लगा है आपको तो चोट को देखो किस कारण से चोट हुआ उसको, तो वो जाता है कमजोर होता है इसमें कोई संदेह नहीं है तो मैं खुद ही फील किया हुआ हूं ये अनुभव किया हुआ हूं मैं होता है उस साधना को भी मैंने किया हुआ है परंतु ये बेबकूफ बनाने वाली बात है वह उसके मस्तिष्क में ये भावना रहती है कि भाई वह हमें राग न आए तभी तो वो राग को देख रहा है। तभी तो जो है जा रहा है वह उसको वह है कि वह कष्ट देगा परेशानी देगा तो इसीलिए उसके मन में प्रतिपक्ष भावना तो है ही उस प्रतिपक्ष वो, वो समझ नहीं पा रहा है वह जैसे मानो कि कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है कि एक बार मस्तिष्क में आ गया कोई डर या कोई भी चीज एक ही बार आया अब वो साइकेट्री के पास जाता है बोलता है कि मैं तो सोचता ही नहीं मैं तो ये होता ही नहीं ये घटना है किसी की घटना है कि एक बच्ची थी एक बच्ची थी वो अब उसके विवाह का उसके पिताजी ने माता जी ने विवाह का ये चलाया कि भाई अब उम्र हो गया है अब जो है पिता माता पिता का जो कर्तव्य है तो वह जो है विवाह का ये प्रस्ताव परंतु बच्ची इतनी अच्छी थी उनको इस तरीके से रखा गया था कि विवाह क्या है ये क्या है वो क्या है वो उस तरीके से उसको पता नहीं था उस बच्ची को तो अब जो है उसके अब एक दिन जो है उसके माता पिता जो है ये सही घटना आपको मैं बता रहा हूँ ये ये कपोल कल्पना नहीं है तो वो जिसके माता जो उसके माता पिता जो है उसको फोटो खिंचाने के लिए ले गए। अब उसके माता-पिता जब फोटो खिंचाने के लिए ले गए उस समय उसके मन में डर हो गया कि अब मैं माँ के पास से चला जाऊंगा चली जाऊंगी बस इतना ही डर हुआ इतने ही क्लिक हुआ और वो उतना जो डर हुआ उसके कारण उतनी डर गई अब उसके बाद बस वो बैठ गया उसके उसके बाद उसके मन के अंदर इतनी बीमारी हो गई जब ही शरीर में मतलब वो ऐसा होता था उसको खुद पता नहीं चलता था फिर बाद में उसको खुद पता नहीं चला कि मुझे ये बीमारी क्यों है परेशान हो रही थी शरीर टाइट हो जाता था इस तरीके का मैं आंखों देखा हाल में कह रहा हूं ये तो इस तरीके का वो होता था उस बच्ची को वो फिर जो है वह अज्ञानता में कुछ उसके व्यक्ति जो है बोले कि पता नहीं इसको भूत तो नहीं लग गया है इसको प्रेत तो नहीं लग गया है ज्ञानी व्यक्ति ऐसा किया उसके पास लग गया उसके पास लग गया भाई उसको परंतु वो उस अवस्था में भी वो बच्ची जो इतनी दृढ़ थी वो समाजी थी इतनी दृढ़ थी बोले कि यह फालतू है आप हमें न भूत है न मुझे प्रेत है और इस तरीके से वह जब वह डॉक्टर के पास ठीक डॉक्टर के पास वह पहुंची उस तरीके की जब बात करी फिर वह एक मैंने चार घंटे जो छह सात महीना आठ महीना से जो परेशान थी चार घंटे में डॉक्टर ने ठीक कर दिया हमें क्या बोलते हैं इंडिया में जो है वो जो दिल्ली में कौन सा बड़ा सा जो है ना वो आ आ, मैंने ऑल इंडिया मेडिकल उसमें चार घंटे में ठीक कर दिया तो कहने का अभिप्राय है कि व्यक्ति जब नादानी में क्या होता है वह एक बार हमने सोचा परंतु वह व्यक्ति को पता नहीं चल पाता है परंतु गंभीरता से जब देखता है तब वह पता चलता है जब देखता वो इस कारण था तो उसको हटाता है तो फिर जो है ठीक हो जाता ऐसे ही मैंने जो उदाहरण दिया एक सच्ची घटना जो उदाहरण दिया इसी रूप में कि जो रजनीश हो गए बौद्ध धर्म वाले हो गए जो भी व्यक्ति है वो जो कहता है देखते रहो देखते रहो देखते रहो वह जिसको करा देखते रहो देखते रहो वह राग से परेशान है द्वेश से परेशान है इस तरीके से परेशान है और देखते देखते वह देख करके यदि उसको राग ही मजबूत हो तो फिर वो करेगा क्यों उसके मस्तिष्क में कि ये हानि करने वाला है इसलिए ये नहीं हमें चाहिए तो देख रहा देख रहा देख रहा वह करते करते एक उसके प्रतिपक्ष भावना है तभी तो जो है वो उसके अंदर से राग चला जाता है समझ गया ये इसलिए करें तनुत्वम उचित प्रतिपक्ष भावना भावनोपहता क्लेशा तनुभवंती प्रतिपक्ष भावना से उपहत जो क्लेश है प्रतिपक्ष भावना से नष्ट हुए जो क्लेश है कमजोर हुए क्षीण हुए जो क्लेश है तनु होते हैं ये तो तनु की व्याख्या कर दिया अब समय भी हो गया है तो आ, यहीं पर हम रहने देते हैं और फिर कल पढ़ाएंगे मंत्र पाठ पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णस्य द पूर्णमीदर्ण्य पूर्णस्थमाशिष्यम शांति शांति शांति आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते